आज 10 सितंबर सन उन्नीस पिछले नवंबर में बम्बई में सत्यदेव दुबे के साथ बातचीत रिकॉर्ड की थी इंटरव्यू अधूरा रह गया था उसे आज हम लोग फिर से पूरा कर रहे हैं कलकत्ता में दुबे पिछले दिन जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें तुम्हारे प्रस्तुतियों की चर्चा हुई थी विशेष करके तुगलक की और उसके बाद और भी कई एक प्रस्तुतियों की चर्चा हुई थी कुछ थोड़े से नाट्यकार निर्देशक नाट्यकार के महत्व आदि को लेकर के हुई थी हमें लग रहा है कि आज की बातचीत हमने जो उस दिन भी कहा था तुमसे कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट थिएटर के साथ कब कैसे शुरू हुआ और तुमने उस दिन ये बात कह कर के टाल दिया था कि अतीत में मैं जाना नहीं चाहता और वो सारा प्रोसेस बड़ा पीड़ादायक होता है ऐसी कोई बात नहीं है थोड़ी सी पीड़ा का भी अनुभव कभी कभी किया जा सकता है तो हमारा अनुरोध है कि आज की बातचीत की शुरुआत हम लोग वहाँ से करें तो ज़्यादा अच्छा हो तुम थोड़ा सा अपने बारे में बताओ तुम्हारे सृजन के बारे में तो पता चला है मगर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन और सृजन की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हुई इस बारे में जानना चाहेंगे एक तो जिस ढंग से ये कहा गया है कि थोड़ा पीड़ा का अनुभव कर लेना चाहिए अब बाकी लोगों को तो शायद ये पता ही नहीं कि नाटक करने की जो प्रक्रिया है उसमें कितनी पीड़ा होती है तो पीड़ा पीड़ा पीड़ा कितनी पीड़ा एक सीमा होती है ने? तो हम अपनी जो पीड़ा है वो नाटक के लिए रखते हैं क्योंकि बहुत कष्ट होता है नाटक करने में और कष्ट ये नहीं फिनेंस जो गाने वगैरह में कष्ट तो फिनेंस तो आ ही जाता है पैसे तो आ ही जाते हैं अगर आपकी नाटक करने की इच्छा है कि नाटक खोजने में नाटककार को फ़साने में उसे रीराइट करवाने में उसको पूरी तरह मैंने रेडिट करने में और वो जो पीड़ा है वो पीड़ा उसका एक अपना मज़ा है आदमी मचता है अब बार बार अब हम बताएं कि बिलासपुर में पैदा हुए थे इस सन में उन्नीस जुलाई उन्नीस सौ पैंतीस में पैदा हुए थे अकॉर्डिंग टू द स्कूल सर्टिफिकेट नाइनटीन मार्च 1936 को पैदा हुए थे हमारे बाप बहुत अंग्रेजी प्रेमी थे बचपन में बिशप पॉटन में अंग्रेजी सीखने को भेजा मां के मरने के बाद उसके बाद क्राइस्ट चर्च गए उसके बाद बचपन में कहते हैं टी हो गई फिर विला फिर बिलासपुर आए वहाँ भी हमारे बाप साहब का जो अंग्रेजी प्रेम था एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ हम वहाँ पे रहे उसके बाद चौथे फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद फिर मुंसिपल बॉयज़ हाई स्कूल में पहुँचे और कुछ ज़िंदगी से समुद्ध आए तो वहाँ तब तक हिंदी हिंदी कुछ नहीं आती थी मातृभाषा थी जी जो बोलने आती थी और क्योंकि हम हिंदू थे इसलिए हमें हिंदी मीडियम लेनी पड़ी हालाँकि जो मुस्लिम और क्रिश्चन लड़के थे उन्हें अंग्रेजी मीडियम मिला और खैर वहाँ पर डॉक्टर बनने की इच्छा थी डॉक्टर ने हमारे चाचा ने कह दिया हमको घूम उठ नहीं उठवाना है क्योंकि तो दोनों अनसक्सेसफुल एक साल डॉक्टरी की शिक्षा लेकर छोड़ दिए थे तो डॉक्टरी की इच्छा जागृत हुई पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी जब हम टेंथ में थे तो जब मैट्रिक में पहुंचे तो डॉक्टरी के लिए तो पता लगा भाई फिजियोलॉजी हाई जीनोकेमिस्ट्री हमारे यहाँ फिजिक्स समय नहीं थी तो बहुत दोनों में तिमाही ज़ीरो नंबर मिले थे लेकिन जब किया कि यह करना है तो प्रिलिम्स में पासिंग मार्क्स मिल गए थे और जब फाइनल हुए तो केमिस्ट्री दिखें में डिस्टिंगशन और फिजियोलॉजी है जिनमें फर्स्ट क्लास मार्क्स हाईएस्ट इन बैट बॉफ से लेकिन उसके बाद नहीं हो गई तो फिर आर्ट्स सपना वही लोकल कॉलेज का ज्वाइन कर लिए तो कॉलेज तो कम तो जाते थे वैसे ही दोस्त भी मिले थे बैठ के अपना क्रिकेट खेलते थे तो दो साल खेलते थे, हाँ दो साल खूब क्रिकेट खेला और वो जो बेचैनी थी कि जाना है तो चाचा से जिद की हम तो क्योंकि हमारी अपनी छोटी जी एक सौ पच्चीस रुपये महीने की थी प्रॉपर्टी का हम देखा हम तो बम्बई जाएंगे आपको क्रिकेटर बनना पहुंच गए गया मुंबई पहुंचे क्रिकेट खेला और देखा कि स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचा है क्रिकेट बनूँगा और ये भी पता लगा कि हमारे में वो आ, क्या कहते हैं आर्थिक सामर्थ्य नहीं है कि आना जाना ये जब तो क्रिकेट और कुछ क्लास फेलोस थे वो नाटक वाटक में थे उस समय हम तोतलाते बहुत थे हमसे ल का उपचार करते नहीं बनता था और री नहीं तो प्रॉम्प्टर का, का काम करते थे लेकिन हमने देखा कि तीसरे दिन हमको पूरा नाटक याद था और सबको इससे आश्चर्य और दूसरा जैसे बोलता था हमारे कानून में जिस तरह हम बिल्कुल वैसा रिपीट कर सकते थे कुछ एक ऐसा ये संयोग हुआ और जैसा कि होता है कि प्रॉमटर एक, एक एक्टर कभी आया नहीं तो फिर प्राम साहब को रोल करना पड़ा तो किसी तरह शब्द बदल के ये जिसमें रा और लता न लगे प्रयोग किया और उसके बाद दूसरे नाटक में भी अपनी तत्तल भाषा के साथ प्रयोग किया जो है और उसमें चले गए यूथ फेस्टिवल में यूथ फेस्टिवल में जाने के पहले पार्शोनाथ आलतेकर तो सज्जन थे महाराष्ट्र के उन्होंने हम लोग का नाटक देखा था उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया कि वो स्पीच ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो बाद में जैसे पता लगा कि सब उनका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो ज़रा शेक्सपियर की की स्पीच सिखाते थे लेकिन उस आदमी ने हमारे इस दोष को सुधारने की कोशिश की उन्होंने अपने आप तुमको बुला करके सबको बुलाया था बाकी अच्छा। सब बोर हो गया कहीं पे उन्होंने दिलचस्पी ली और कहीं पे शायद कानों में वो ध्वनि का वो बचपन हमारे दोस्त थे पालेश्वर प्रशांत शर्मा तो वो बड़े यानी जिसको किस्म के आदमी थे लॉन्ग जंप पोल वॉल्ट हंड्रेड यार्ड फोर हंड्रेड यार्ड्स सब ग्रेट कबड्डी प्लेयर और साहित्य में भी बहुत रुचि और कविता के बड़े प्रेमी थे जयशंकर प्रसाद जीत सारी कविताएँ आँसू हम उनसे तो जयशंकर प्रसाद कवि हमें बहुत अच्छे लगते हैं नाटककार महाबकवास है उसकी वजह से हिंदी थिएटर का पूरा सत्यानाश हो गया और जब तक जयशंकर प्रसाद को आप लोग पढ़ाना नहीं बंद करेंगे हिंदी नाटक या कभी कविताएं उनकी पढ़ाइए तो वो उससे शायद है नाटक के भाषा के प्रति मैं ज़रा अलग से हट जा रहा हूँ क्योंकि मैं जब जयशंकर प्रसाद की बात की समय तो नहीं किसी मैंने पूरी आंसू याद थे अब और उसमें में ये भी क्योंकि मौका मिला है गाली देने का तो अब जैसे की पहली चार पंक्तियां हैं क्या बड़े फुटले मुझे मराठी याद आ रही है मराठी नहीं नहीं वो वो पहला विकलराग्नि बस की पहली लाइन बताइए वो, हाँ, वो तो बहुत फिर पहली शुरू की सिंधुचे फुटले नक्षत्र मालिका तुटली वो मुझे मराठी तो नहीं। नहीं। के हाँ हाँ। तो वेदना अब हमने जब इंटर में गए तब तक ये कविता इनके मुंह से बहुत सुनी थी वो एडिशन देखा उसमें क्या लिखा था वो जो हिंदी के महामूर्ख कोई संपादक थे वे कहते हैं इस करुणा कलित हृदय में अब करुण रागनी बजती उस बेवकूफ को करुण और विकल का लेकिन उस समय हमको बात समझ में आई लेकिन विकल शब्द को उस समय भी ज्यादा अच्छा लगा था लेकिन ये इस तरह के जो एडिटर लोग रहते हैं सत्यानाश करते हैं। कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती क्यों हाहाकार से इतना हसीन था यह पढ़ा था कामायनी पढ़ने की कोशिश की उससे मैं समझ में नहीं आया लेकिन लज्जा सर वो जो है ना अब उसे एक समय पूरा याद था अभी तो क्या बस वही क्या चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली मैं वो हल्की सी मसलत जो बनती है कानों की लाली ये ऐसी भाषा लिखने वाला उसको हमारे जैसा निर्देशक नहीं मिला नहीं तो ये तो संभव नहीं था कि आदमी अच्छे नाटक नहीं लिख सकता लेकिन हिंदी में भाषा की परंपरा ही नहीं है बोल, बोली हुई भाषा की परंपरा नहीं है और अब दुर्भाग्य से दूसरी भाषाओं में भी खत्म हो गई यहाँ तक कि जब मैं मराठी तुगलक मैंने वहाँ पर किया पूना में तो दस महीने का मैंने वर्कशॉप लिया हर हफ्ते जाता था और हालांकि मैं मराठी उतनी अच्छी नहीं बोल पाता है। लेकिन पूरा वर्कशॉप मराठी में चलता था मैं हिंदी में भी बोलता था टूटी टूटी मराठी में भी बोलता था लेकिन उस नाटक के खिलाफ जो मेजर क्रिटिसिजम ये था मराठी का वाक्य है वह तो भी स्वच्छ मराठी बोलने की गरज होती है इतनी स्वच्छ मराठी बोलने की क्या ज़रूरत थी और पूना जो अपने भाषा की स्वच्छता के लिए जाना जाता था अब वही वो जिसको मैं लेजी स्पीच कहता हूँ हिंदी वालों में तो थी ही दूसरी भाषाओं में भी थी लेकिन जहाँ जहाँ एक नाट्य परंपरा थी वहाँ एक स्तर पे कम थी हमको ऐसा लग रहा है दुबे कि शायद इसमें जो नाटक रंगमंच के अनुकूल लिखे गए या यूँ कहें कि लिखने वालों को जिनको कि थोड़ा अभिनय का और रंगमंच का अनुभव था उनकी भाषा में अपने आप को रवानगी आ गई है प्रसाद के साथ चूँकि रंगमंच से वो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे और चूंकि ऐतिहासिक कथानक उन्होंने लिए इसलिए उन्होंने वो भाषा को थोड़ा सा और रूप रूप है, नहीं, हाँ। मरी हुई भाषा है देखिए मरी हुई भाषा और जीवित भाषा का वो फर्क कोई आदमी मरा हुआ हो जीवित हो ये तो बताया जा सकता है भाषा की धड़कन तो कहीं पे आपको सुनाई पड़ती है नहीं सुनाई पढ़ती? अब ये तो आप नहीं कह सकते कि प्रसाद के कविता की धड़कन मुझे सुनाई पड़ती है और मेरी जो परंपरा रही है अंधायु खोजने से लेके ये तो कि मुझे सिर्फ प्रसाद की ही भाषा समझ में आती है और वो बजाज को समझ में आती है और कारण को समझ में आती है ये तो जरा हाँ, जाती होगी क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है कि जितने भी नाटक मैंने किए हैं उनमें शब्दों का और मैं ये भी कहूँगा कि मेरे ए, गिरीश का नाटक जिसका अनुवाद मैंने किया रवान की है लेकिन मैं अपने अनुवाद के बारे में कहता हूँ मेरे सच्चा कोई कर सकता है ये भी नहीं मा लेकिन मुझे पता है कि जब मैंने रिहर्सल शुरू की मुझे लगा यार बाकी सब अच्छा है राइटर ने भी अप्रूव किया हुआ लेकिन ये भाषा कहीं पे जीवित नहीं हो पाई एक और बात है दुबे हमको ये लगता है की प्रसाद के नाटकों में केवल भाषा वाली बात नहीं है बात उससे कहीं सारा पूरा नाटकीय विधान माने समय काल स्थान और पात्र इन अठारह आदमियों के साथ कर दिया नाटक में तो कोई सीमा ही नहीं होती कौन सा ऐसा मुश्किल है वो क्या कहते हैं हम बाए हाथ से क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक करते सुनो पचास सी और पचास सीन में पंद्रह लोकेल और उनमें और, और मुख्य पात्र उसमें गायब माने चंद्रगुप्त कितने सीन तो उसमें तो पांच पांच नायक समझ में आते हैं स्कंदगुप्त में माने एक तिहाई सीन में स्कंदगुप्त है दो तिहाई सीन में स्कंदगुप्त है नहीं चरित्र प्रधान नाटकों को एक आदमी को खड़ा कर दीजिए वो कहते अपना बोर्ड लेके ये बाघ है ये बगीचा है कोई जब शेक्सपियर के नाटक हो सकते तो प्रसाद क्यों नहीं नहीं इसलिए हम कह रहे हैं हैं तो कि कि तो आप तो ये कीजिए की इतना बकवास की सुनो भाषा का ही यदि देखिए वो कौन सा वो एक प्ले है सत्तर सीन है कितने बड़े बड़े नाटक है क्लासिक माना जाता है छोटे छोटे अस्सी बहुत तरह के के कई लेवल प्रॉब्लम हैं माने सीन भी छोटे वो नायक गायब है चरित्र प्रधान नाटक उसका लोग उपयोग करके डंडे की तरह करके सब जितने हिंदी वाले गधे हैं इनको जय शंकर प्रसाद समझ में नहीं आया इन कथों से मैं पूछता हूँ कि अगर मुझे जयशंकर प्रसाद नहीं समझ में आया तो किसके बाप को समझ में आ जाएगा <laughs> मैंने क्या और कौन सा अच्छी भाषा का जिस भाषा नाटक के अच्छी जो मेरे आंखों से नहीं ये यदि कोई कहता है कि समझ में नहीं आया तो वो गलत कहता है पसंद आना नहीं आना वो जिनको पसंद आया तो कारण साहब क्या छत मार रहे हैं आपके एनएसडी वाले भी तो लाए थे क्यों वो शांता गांधी जितने ये सब कहा भाई अगर तो हम इसलिए करें कि हम उसमें नाटक में बेसिक वीकनेस है केवल भाषा की बात नहीं ना, नाटक क्यों की। क्यों करते हो अगर इतना पूरा मोह तो होता है ना। क्यों भाई मोह किस चीज का गलत चीज का मोह नहीं गई बात हुई अब बात करते मूल्यों की अरे मरी हुई चीज है मरी हुई चीज़ वो अपने आप को कह करके भी हो जाती जिला कहाँ पाया वो नेमी जिनकी जिंदगी में कुछ पसंद नहीं आया वो केवल प्रसाद का रट लगाते हैं कुछ तो कम वकत को समझ में नहीं आया आज तक कि अब क्या अंधायु की तारीफ करते हैं कनुप्रिया की तारीफ करते हैं अगर उनका वो देखा जाए तो जब कनुप्रिया के बारे में तब क्या लिखा भाषा की न समझ है न कुछ है मरे हुए लोग हैं और मरी हुई भाषा को सपोर्ट करते हैं अच्छा चलो अब ये तो, जिंदा आदमी जो है सब अपनी जिंदगी की बात करे ना करें तो जब तक क्या कहते हैं ये क्या है प्रसाद को एस्टेब्लिशमेंट बना के कितने लोगों ने चीज कि थी, सब उसका खाया जाए और कभी प्रसाद को अगर आप हर नाट्य शाला में सिखाए याद करवा दें तो एक लज्जा सर और आंसू तो सबकी भाषा में मेरा तो सबसे जो ये है अच्छा, प्रसाथ नाटक को आप अलग आप कविता पढ़ाइए कविता याद करवा दीजिए सौ सौ कविताएं अपने आप भाषा सुधर जाएगी अच्छा तो तुम क्यों नहीं प्रसाद की कविताओं के ऊपर कोई कार्यक्रम क्यों नहीं करते? कर भाई अब एक सीमा होती है हमने क्या कहते हैं प्रसाद के तो कमाई हमेशा हमारी घुम जाती थी या कोई ले जाता है लौटाता यू नो एक संयोग की बात है कि पूरा आंसू हमें याद लज्जा से तो कभी हमने बहुत रोटी खाई है इस गिप्त सुना लेकिन अब निराला की कविताएं थोड़ी हमें ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें ड्रामेटिक रेंडरिंग कब इसको वो आपने तो तो सुनी भी होंगे भाई की भारती जी की, ये तीन कवियों को हमने ज़्यादा रिसाइट किया सुनो तो तुमने जैसे अभी एक इन कविताओं लेकर के कार्यक्रम किया क्यों नहीं और इस तरह से प्रसाद हैं पंथ हैं निराला हैं जो भी तुम्हारे प्रिय लेखक है मेरे पास एक जीवन है इतना समय है एक जीवित लेखक मेरे पास है वो एक नई चीज लिख रहा है जिससे मैं बिल्कुल अभिभूत हो रहा हूँ तब तो मैं कोई को, मैंने मैं नॉट ड्यूटी बाउंड ना मैंने कर्जा तो नहीं खाया जयशंकर प्रसाद का मैंने हिंदी का कर्जा तो नहीं खाया मुझे जो अच्छा लगता है वो कर रहा हूँ मेरी मातृभाषा हिंदी मैं हिंदी में ज़्यादा कर रहा अब मेरी पाली जिस जिस भाषा ने मुझे पाला है वो मराठी भाषा मैं मराठी में भी करता हूँ गुजराती से भी दूर का संबंध आया गुजराती शौ साहब को मैं हिंदी में नहीं कर पाया मेरी असफलता थी तीस साल से मैं वो ने नहीं ट्रांसलेट कर पाया मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसका इतना आसान प्ले आम जन्द्र मैन भी कितने बात अब अंग्रेजी आने की वजह से अब जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि बात तो उसमें कुछ नहीं आई तो वो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया भैया अंग्रेजी में किया थी लेकिन वो ऐसा नाटक है कि, कि इंग्लैंड में भी क्या कहते हैं अभी पिछले तीस पैंतीस साल में नहीं हुआ जब हुआ था तो चार्ल्स बोयर और चार्ल्स लॉटन ने किया था रीडिंग की हैसियत मैंने शो बहुत पढ़ा हुआ है ना मैं पूरी तरह उससे अभिभूत हूँ तो मैंने कि शव साहब कैसे डायरेक्टर थे इसको क्योंकि तो शव को भी विश्वास नहीं था कि वो नाटक हो सकता है नहीं तो टेक्निकली तो वो इतना सुपर स्टेज का था तो उसमें अपना इसे लिख दिया उन्होंने लेकिन वाइटालिटी है तो अच्छा तो तुम वहाँ से अब मैं वहाँ आता हूँ हाँ। हाँ। तो क्रिकेट तो पार्श्वनाथ आलते अब वो विजेंद्र लाल राय के नाटक मुझे लगता वो उनकी भाषा ज़्यादा जीवित ट्रांसलेशन में भी वो लेके अब वो इस तरह गए कि शब्द में जो पहले मरते हमने किसी के मुंह से सुना शब्द में रंग होता है इतन? नाद होता है नाद होता है टेक्सचर होता है अब टेक्सचर के लिए हिंदी में कभी वो शब्द मुझे अभी तक नहीं मिल पाया तो अब ये तो हमने पहले ना कि रंग शब्द में होता है नाद होता है नाद तो बात है टेक्चर और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग दी और हमको इसके बारे में कॉन्शियस किया अच्छे से बोलो अब जैसे उनके इतनी सीधी चीज़ें वॉइस प्रोजेक्शन के ऊपर उनका प्रोजेक्शन पे बड़ा विश्वास था उन्होंने कहा अपने उच्चार गलत करते हैं कि ग्रामर पढ़ाते हैं लेकिन ग्रामर के शुरू में जो उच्चार के सिद्धांत हैं वो पढ़ा दिए जाते हैं अब लिख देते हैं लेकिन कोई उनको भी वो जो तालब लेपियल्स ये वो और कुछ अंग्रेजी में भी ये सिद्धांत है उस समय हमने पढ़े नहीं थे तो इन्होंने हिंदी ग्रामर से बताया अब जैसे इन्होंने कहा ई बोलो तो सब ई बोलते थे कह भाई ई में लिप मूवमेंट नहीं है आप चौड़ा क्यों रहे? ए, ए, ए, तो आप चौड़ा कर रहे तो हैं ई ई कहे कोई मूवमेंट नहीं तो कहे आप चौड़ा करिए तो हवा निकल जाएगी नहीं सुनाई पड़ेगी ये फिर वो जैसे य कहे आप ये क्यों इतना कर रहे के हर शब्द में कितना मसल चलना चाहिए आपको फिर उस समय जो काश की कि स्वर के सुर अब जैसे अब अब जैसे ध्यान से सुनो अब मेरा तो उतना संगीत का वो नहीं, का खा गा है? मेरे अब उतने स्पष्ट नहीं हैं मेरे उच्चारण उच्चार्पष्ट नहीं रह गए डेंजर्स की वजह से अब के में फर्क है। अगर तुम अभी भी बोल क ज त आपको इसमें तो हर लाइन में ये जो आपने व्यंजन रखे हैं शायद है कोई संगीत वाला तुम संगीत के बारे में जानती हो तो कभी इस पे स्टडी करो क ख ग घ कूंगा तो हालांकि क्वार्टर शायद है तुमको फर्क दिखे लेकिन ये एक ज ज झ ठ ड ढ लेकिन क चमें देखिए बात मुझे बाद में समझ में आई तो उसके वजह से ल, ल, ल, ल, ल, और फिर वो वर्ड बैंडिंग उन्होंने मुझे कॉन्शियस किया जी कि हिंदी और मराठी में वर्ब बेंडिंग करते हैं उसकी वजह से नीचे की वो जा रहा था हाँ वो है और आपने देखा होगा कि जो आधुनिक लेखकों ने वो, वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बदलना शुरू कर दिया वो हमने अंग्रेजी की ट्रांसलेशन की वजह से बहुत पहले शुरू कर दिए थे राकेश वगैरह ने भी वो कि बार अब हम कम करते हैं तो उसमें हमेशा गिरता है अच्छा फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई आप जो लिखा हुआ आप नहीं पढ़ रहे हैं ये स्पीच कितनी भी मुश्किल चीज हो आप व्यक्ति की हैसियत से बोल रहे हैं तो उसके बाद अब ये कितना उन्होंने कहा कितना बाद में मुझे समझ में आया कि जैसे मेरा नाटक में पहला सिद्धांत है कि कैसा भी बोलो कैसा कि ये पता लगना चाहिए कि एक आदमी दूसरे से बोल रहा है और ये पता लगना चाहिए कि एक आदमी दूसरे को सुन रहा है तो नहीं भी समझ में आएगा जैसा कि मराठी भाषी और गुजराती भाषी को शायद है उतनी हिंदी मेरी नहीं लेकिन ये हमेशा एहसास मेरे अभिनय में रहा है कि जितना भी लाउड बोले पिछ ये रहता है मैं इस समय आवाज़ अपनी ऊँची नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कि अगर मैं प्रतिभा जी से बात कर रहा हूँ पिच तो ये प्रतिभा जी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते लेकिन मैं इतना प्रोजेक्ट उसी पिच पर करूंगा कि वहां पे बात सुना लेकिन प्रतिभा जी आप मेरी बात क्यों ये पिचिंग कर कैसा यू हैव टू क्रिएट द एलूशन थिएटर इल्यूशन है मराठी में पार्श्वनाथ आलतेकर को रिजेक्ट कर दिया क्यों तो माइक्स गया और रियलिस्टिक थिएटर का जो आया तो उन्होंने कि नहीं ये तो ऐसे तो रियलिज्म कैसे लेकिन रियलिज्म का यह अर्थ नहीं कि अगर टूटे फूटे शब्द हैं तो टूटे फूटे शब्द को भी टूटे फूटे शब्द की तरह ही शुद्ध उच्चारित करना चाहिए उसका टूटापन अब फूटापन भी शुद्धता से उच्चारित होना चाहिए ये बात अब इसीलिए मराठी में ने जिनकी नेचुरल वॉइस थी जैसे लागू की और जितने एक्टर्स अंततः अब मराठी थिएटर का इतिहास देखिए गुजराती का देखिए अपना बंगाली का देखिए एक्टर्स अंततः वही याद रहते हैं इनकी भाषा अगर भगवान ने आवाज़ की देन दी दे हुई है उनको और हिंदी में भी अल्टीमेटली इट तो विल भी अमरीश पुरी न सिरुद्दीन शायद कौन पुरी और तो अपना यहाँ ये यह भी अच्छा एक्टर है जाना मनोहर सिंह वगैरह लेकिन जिनका भाषा के ऊपर अर्थ निकालते हैं और कुछ अगर आवाज़ जैसे मेरी आवाज़ अब गड़बड़ होगी जब से एक्सीडेंट हुआ मुझे पता ही नहीं लगता कौन सी आवाज़ निकल जाएगी देखिए कि अंततः स्टेज का मज़ा ही वो है अब देखो यामा आज से पाँच साल के बाद आप कॉर्डलेस माइक पहन के नाटक कर सकें तब तो कोई डिस्ट्रॉक्शन नहीं आएगा और उस दिन नाटक मर जाएगा क्योंकि वो जो आप तकलीफ उठाते हैं और मैं फिर से इन पर आता हूँ तो इनको मैंने बुला लिया चीफ गेस्ट अपने नाट्य विहार का सेक्रेटरी किसी को काम करने का शौक़ नहीं था मेरे को बेवूफ बना के नाट्य विहार का सेक्रेटरी बना दिया उन्नीस की बात कर रहा हूँ मुझे सेक्रेटरी बनाया तो जहाँ अधिकार मिला तो हमारा तो हमने हम तो फिल्म स्टार को नहीं चीफ गेस्ट बनाई और जिद करके पार्श्वनाथ आलतेकर को हमने चीफ गेस्ट बनाया और देवानंद आए थे उनको बैल्कनी बैठा दिया कि लेट आए थे, थे. <laughs> और उन्होंने उस दिन कविता पढ़ सुनाई भारत माता ग्राम वासन तो ने ने पहले मरते वो कविता स्टेज में उन्होंने उसके पहले पढ़ी नहीं थी वो कविता लगा अब उनकी जैसे आ मात्रा की मात्रा कि भैया भा रत् मा ता अब अभ्यास करते समय तो आपको का का जा ता था आ की मात्रा में मूँह खुलना शुरू में आपको तो ऐसा लगेगा कि ये अस्वाभाविक लेकिन बोलते जाएंगे तो अपने आप तो मात्राएँ सिखाएंगे शब्दों का अभी वो जितना ये था और मेरे साथ ये प्रयोग किया और उनको ये पता लगा कि मेरी जीप दालू छूने के पहले मेरे दांत बंद हो जाते थे, थे जैसे ये बात समझ में आई तो मैं कोई पाँच छ महीने अपने में ट्रेन में बैठे ट्रैवल करता था उंगली रखता था या पेंसिल लग के ला, ला, ला, ला बोलने की कोशिश कर और एक दिन ल निकला और वो खुशी तो फिर अब कभी दोबारा लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल ये तो ये सुख मुझे दोबारा देखने को मिला एक फिल्म बनी थी हेलेन केलर के ऊपर द मेरिकल वर्कर उसमें जब मैं देखा मुझे मेरी बहुत कि ये और लड़की जिसको शब्द सब याद हो जाते हैं सब कुछ लेकिन शब्द अर्थ नहीं समझ में आता कि पानी का मतलब पानी है ये समझ में नहीं आता और आखिरी का इसका सीन है बहुत खूबसूरत प्ले भी है ये मैंने तो फिल्म वर्जन देखी है और बड़ी ज़िद्दी और बड़ी गंदी लड़की थी क्या है प्ले मेरिकल वर्कर अच्छा। हेलेन कलर की जिंदगी अब ये आखिरी का सीन फिल्म का है कि हेलेन कलर खाना खा रही है उसकी जो स्कूल टीचर जिसको उसको सिखाने आई है अब ये हमेशा बदतमीजी करती थी लड़की खाना फेंक दे आई वो तो इसने उसको जाके रोका तो पेरेंट्स ने कहा नहीं बच्ची क्या देखिए या तो मैं चली जाती हूं yeah, अब इस बच्ची को अब कोलन केलर को एक थप्पड़ लगाया हेलन करने खाना फेंका ये वो और उनका फिजिकल फाइट हो गया अब वो मारे जा रही हेलन रहे हेलनकर ज्यादा जोर से नहीं मार रही थी लेकिन थोड़ी देर के बाद ये हेलन कलर खांसने लगी अब ये इंस्टिंक्टिवली दरवाजे के बाहर जाना चाह जा रही थी अब इसने अपने टीचर को मारना बंद कर दिया बस बाहर जाना चाह जा रही है ये टीचर रोक के फिर थप्पड़ मार दे किसी तरह टीचर को हटा देंगे बाहर भागती है बगीचे में हाँ और नल के पास जाती है तब तक हाँफ रहेगी अब इतना उसका है नल तेर के पानी पीना चाहती है पानी नहीं पी पर टीचर पकड़ के फटाक से थप्पड़ मारती है और उंगली दिखाती है उसको हेलेन केलर को समझ में वो तो फिर पानी के पास जाते फिर से थप्पड़ मारती है पानी और चौथे मरते हेलन केलर पानी टच करती हुई होती है। बात समझ में आती थी दिस इज वाटर शब्द उसको मालूम रहते थे, लेकिन ये पानी है ये और उसके बाद वो वो जो पागलों की तरह खांस पे लौटती आके टीचर को उंगलियों से वो शब्द बताती है घंटी बजाती है ग्रेट और क्योंकि उसका आंशिक अनुभव मुझे अपने तो कहीं पे शायद मेरे नाटक के वही एक वो पागलपन वो मोमेंट आ जाए और हर बार नहीं आता है कभी कभी उस उसमें संयोग की भी बात रहती है हर चीज ठीक से हो जाए तो वो मोमेंट आ जाता है उससे जीत तो खैर ये पार्श्वनाथ आलते करता है उसके बाद करेला उसमें से नीम चढ़ा हम जब टी यूनिट स्कूल ज्वाइन किया तो हमको एक पी टी मिल गए तो क्या हुआ ये भी घटना बड़ी दिलचस्प है कि उस क्लास में निम एल ने एक क्लास ली किसने निखिल अंग्रेजी के प्रोफेसर है अभी भी कभी भी है थिएटर यूनिट थियेटर यूनिट वही संस्था जो ये उन्नीस में शुरू हुई थी अच्छा तो ये बात कब की तुम बता रहे हो तुमने कब किया 1955 1955 जब ये हो गया तो मैंने पता लगा उसमें कुछ काम था नहीं तो ज्वाइन दोस्तों के साथ सब चले गए बाद में ये हुआ दोस्तों निकल गया हम फंसे रहे थिएटर में तो यहाँ पे वो क्या हुआ पहला लेसन उसने लिया उसमें अंग्रेजी की कविताएं और क्या कहते हैं कुछ प्रोस्पीसी और एक्सरसाइज ये दी गई कि रिएक्ट टू दीज लाइन्स अपनी प्रतिक्रियाएं बताओ इन पंक्तियों के प्रति तो शिनाइत साहब उस समय स्टूडेंट की हैसियत से ज्वाइन किए थे तो शिनाय ने हमसे कहा कि ये ए, उसमें प्रोस पैस था जेम्स जॉयस था उसने कहा कि ये तुम कहानी भी पढ़ लो और उसने मुझे पुस्तक दे दी हम दूसरे दिन हमने पुस्तक उनकी लौटाई मैंने कहा तुमने पढ़ लिया हाँ मैंने कहानी पढ़ ली तो मुझे इतना डांटा उसने कहा मैंने तुमको पुस्तक पढ़ने को दी थी तो कहानी करके पुस्तक लौटा को शर्म नहीं आती जेम्स जॉयज की पुस्तक डब्ली तो ये डांट बहुत डांट खाई इसलिए डांटते हुए लोग कुछ नुकसान नहीं होता लोगों को डब्लीनट्स पढ़ी अब निजी मेजिकल क्या कहते हैं तब तक तो हमको हफ्ते भर का टाइम मिल गया था जब से मिला तो किसी ने वो प्रिपेयर नहीं किया हुआ चुनाई की वजह से हमने थोड़ा प्रिपेयर किया जब तो हमारी प्रतिक्रिया क्योंकि अंग्रेजी की थोड़ी पृष्ठभूमि थी तो हमने प्रतिक्रियाएँ दी वर्ड पथ की पॉइंट की उसके बाद वो दोबारा क्लास नहीं हुई लेकिन हमारा ये तो हमें पता लग गया कि ईडीएम नाम की कोई चीज़ होती है कि वही अंग्रेजी वही अर्जुन भाई वाणी वही अंग्रेजी जब किसी लेखक के हाथ में जाती है बदल जाती है कुछ युग का प्रभाव होता है और कुछ व्यक्तित्व का प्रभाव होता है ये बात हमारे जहन में और उस समय उन दो सालों में तो बहुत पढ़ाई थी और ये थिएटर में शिवाय थे ही वो और भी जागृत हुई उसके बाद हम छोड़ के चले गए हमने डिप्लोमा वगैरह नहीं लिया फिर वही झगड़ा हमने कहा अगर हमने ड्राइनिंग थिएटर में नहीं तो ये डिप्लोमा की वजह से नहीं और हमेशा रहे इंटर कॉलेज के कितने दिनों तक तुम रहे वहां उस क्लास दो सा, दो साल दो साल अटेंड किया किया किया किया और फिर भी डिप्लोमा नहीं बाद एमए एमए अब किया तो पता लगा कि ये जो हमने सागर में कुछ काम था ही नहीं और सब एक से